और इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनकी कुछ ख़ास बातें सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब उनके अनुभव की बातें हम लोग सुनते हैं तो जीवन में एक नई प्रेरणा मिलती है तो आइए आज के सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए ऋषिकेश से एमएस राणा जी हमारे साथ हैं जो सेवेंटी रनिंग है लेकिन अभी भी यंग एंड एक्टिव है <laughs> तो उनकी आवाज़ से आपको भी पता चलेगा कि वह कितने यंग एंड एक्टिव है सेवेंटी वन रनिंग में भी तो आप सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में एमएस राणा जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी राणा जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा और अपने आप को कैसे फिट रखते हैं आपका फिटनेस मंत्रा क्या है उसके बारे में बताइए मैं ऋषिकेश से यहां पर आबू शिविर में परमात्मा अनुभूति शिविर में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ मेरी उम्र इस टाइम 71 वर्ष है मैं बचपन से अपने जीवन को सुधारने में अनेकों कार्यक्रम करता हूँ आध्यात्मिक से लेकर के धार्मिक से लेकर के और शरीर को फिट रखने से लेकर के मैं अपने आप को तत्पर रखता हूँ मेरा दैनिक जो कार्यक्रम है सुबह चार बजे उठना उठने के बाद परमात्मा को याद करना याद करने के बाद अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगा करना योगा में कपाल भाती अनलोम विलोम और अन्य शारीरिक क्रियाएं हैं उसके बाद दो घंटे के लिए मैं अपना जीवन को धार्मिक रूप से चलाने के लिए कभी रामायण कभी गीता कभी हनुमान चालीसा इस तरह के कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ और उसके बाद दिन में अपने दैनिक कार्यक्रम करते हुए एक उदार प्रवृत्ति का रखते हुए अपने आप को मैं जीवन में ऐसा कार्य करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ जिससे कि अपने मन में भी शांति रहे और दूसरे हमारे जितने सहयोगी हैं उनको भी शांत करता रखता हूँ अपने को सबके प्रति सद्भावना रखते हुए और उनके दुख दर्द में अपना जीवन बिताने के लिए अपने को व्यस्त रखता हूँ और यही उदारता मेरी फिटनेस का कारण है मैं हर एक को मुस्कराते हुए अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं, दिखाता रहता हूं, जिससे लोग प्रभावित होकर के आज भी मेरे को हर वक्त पूछते हैं कि आपके इतना फिटनेस का क्या कारण है तो इतना समझते हुए हर एक आदमी मेरे से प्रेम करता है और इस प्रेम के ही कारण ऋषिकेश शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति यूँ के संपर्क में मैं रहा और उस सम्पर्क के कारण इस परमात्मा अनुभूति शिविर में आने का मेरे को एक मौका मिला जहाँ पर एक बहुत बढ़िया मेरे को अनुभूति हो रही है और इस अनुभूति में मैं भी चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो कृपया ऐसे शिविरों में आकर के अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन को एक बहुत नए रास्ते में ले जाएं। आपको अपने कार्य के अंदर इसमें अनेक फ़ायदे मिलेंगे और अपने जीवन को भी आप अपने शरीर को भी आप अपने आने वाले समय को भी आप स्वस्थ सुखी और शांत रख सकेंगे यही मेरा सभी सुनने वालों से निवेदन है कि अपने को इस मनुष्य जीवन को इस मनुष्य जीवन में जितना भी आप किसी के लिए कर पाएंगे जिसका आपको व्यक्तिगत रूप से इस टाइम जो भौतिक रूप से रिटर्न नहीं दिखाई देता है लेकिन उस रिटर्न का आपके मन के अंदर आपकी आत्मा के अंदर एक बीज पड़ गया वो आने वाले समय में आपको बहुत मदद करेगा कहते हैं कि जब बच्चा छोटा स्कूल जाता है तो एक क्लास में करीब 40 बच्चे रहते हैं चालीसों का लक्ष्य होता है उनके माँ बाप का कि उनको अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे नौकरी दिलाने का लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और वो जीवन में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों के इधर उधर के लोगों के संपर्क में आ करके ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं कि वो अपने को वहीं बर्बाद कर देते हैं और आने वाला जो भविष्य उनका ये जीवन का भविष्य वो बर्बाद होने लगता है तो ये जो मेरी इकहत्तर साल की उम्र है इस इकहत्तर साल की उम्र में मैंने एक अनुभूति की कि हमारा ये आने वाले बरसों के लिए आने वाले जन्मों के लिए ये बचपन है इस बचपन में हम अपने आप को कैसे आगे आने वाले समय की कमाई कर सकें उसके लिए एक मंत्र मैं जो सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ वो मंत्र यह है कि हम जितना अभी तक हमने अपने परिवार के लिए लौकिक परिवार के लिए अपने इस परिवार के लिए कर लिया उसको भूल जाएँ और जितना भी समाज है उसके लिए कुछ करें जैसे कि भारतवर्ष में या हमारे को एक आ, एक अनुभूति है कि वसुधेव कुटुम्बकम मणिपूरी बसुधा में जितने भी लोग हैं वो ही हमारा कुटुंब है उनके हिसाब से हम अपने को चलाएं हमारे ऊपर देखो जानवर को आपने देखा होगा तुरंत पैदा होते ही पैरों पर खड़े हो जाता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है एक ऐसा जंतु है ऐसी चीज़ है कि जिसको कम से कम 40 वर्षों तक डिपेंड रहना पड़ता है माँ बाप के ऊपर माँ बाप उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और तब तक उसको प्यार करते रहते हैं तब तक उसको चलाते रहते हैं जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया जो महसूस इस बात को करता है वो अपने माँ बाप की भी सेवा करेगा उनके बुज़ुर्गों के एहसान को मानेगा ये एहसानी है हम इस जन्म में हमारे माँ बाप हैं पिछले जन्मों में पता नहीं क्या रहे होंगे और आने वाले जन्मों में भी क्या होंगे ये हमारा संपर्क उनसे बना लगेगा इसलिए इस जन्म में मेरा आप सभी सुनने वालों से निवेदन है कि हमारे ऊपर प्रकृति का भी एक, एक कर्ज है हमारे ऊपर परमात्मा का तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि जो आप हम, हम हमको उन्हें मनुष्य जीवन दिया और इस मनुष्य जीवन में हम अगर अपने को अच्छा न रख सकते हैं तो आने वाले भविष्य हमारा अंधकारमय हो, हो हो जाएगा जिस तरह से कि एक बचपन में बिगड़ा हुआ बच्चा अपना जीवन को अच्छी तरह से निचला पाता है उसी तरह से हम अगर ये जीवन बुढ़ापे में केवल अपने ही अपने परिवार के लिए रखें और दूसरों के लिए कुछ न करें तो हमारा आने वाला जन्म आने वाले अनेकों जन्म अंधकार में डूबते रहेंगे एम एस राणा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है जो बातें आपके अनुभव में है वो आप हमें सुना रहे हैं आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा जैसे आपने स्कूल या स्कूल के बचपन की बातें आपने सुनाई हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग के बारे में या आपके जो टीचर्स रहे हैं उनकी कुछ यादें आप हमें बताइए मैं एक गाँव का रहने वाला व्यक्ति हूँ मेरे माँ बाप कृषक थे और हम जब बचपन में थे तो हमारे स्कूल में हमारे गांव में एक छोटा सा पांचवी तक का स्कूल था उस पांचवी तक के स्कूल में भी दो या तीन बच्चे रहते थे जब दो तीन साल तक कोई बच्चा उसमें नहीं हुआ तो स्कूल बंद हो गया फिर उसके बाद दूसरी क्लास तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की फिर पाँचवीं क्लास हमसे कम से कम दो किलोमीटर एक किलोमीटर दूर थी वहाँ मैं पैदल पढ़ने जाता था और वहाँ तक वहाँ तक मैंने पाँचवीं की पढ़ाई की पाँचवीं की पढ़ाई करने के बाद नौी माने आठवीं तक का आ, क्लास जो है चार पाँच किलोमीटर दूर तक किया जिसमें कि कम से कम बहुत लंबी चौड़ी लंबी चढ़ाई थी सुबह छः बजे स्कूल को जाने के लिए साढ़े सात आठ बजे पहुंचने के लिए पैदल जाता था और पैदल आने के बाद फिर शाम को तीन बजे वापस आता था इस तरह से पूरे साल भर हमने तीन साल ऐसी पढ़ाई की जगह पर ये टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल नाम की जगह है वहाँ पर मैंने ये पढ़ाई की उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने आठ दस किलोमीटर दूर देव प्रयाग में की और उसके बाद आ, इंटर की पढ़ाई मैंने इंटर कॉलेज प्रताप नगर इंटर कॉलेज टिहरी से करवाया करा, जो कि मेरे गांव से कम से कम पच्चीस तीस किलोमीटर था और वहाँ पर मैंने इंटर की पढ़ाई की फिर देहरादून में आकर के बीएससी की पढ़ाई की बीएससी की पढ़ाई करने के बाद मैंने थोड़ा टीचिंग की एक साल तक एक साल टीचिंग करने के बाद मैं आई में एज ए टेक्नीशियन आया उस टेक्नीशियन के बाद मेरा रिटायरमेंट एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में हुआ जी। मेरा आपसे एक निवेदन है सभी सुनने वालों से कि जो बच्चा लगनशील होता है हमारे गाँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था मेरे मेरे गांव से दूर एक आदमी बीए किया हुआ था मैंने उसे देखा कि उसका जीवन कुछ जो है गांव वालों से बेहतर है इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ के इस जो ये वातावरण है इससे कुछ दूर जा कर के अपने आप को सेटल करूंगा वही भगवान ने परमात्मा ने मेरी मदद की और उस पर मैं जो है आई में आया और आई में आने के बाद मैंने अपने टीचर्स से अपने जो सीनियर्स थे उनका मतलब आज्ञा का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से निभाया इस बीच जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरा परिचय एक टीचर से हुआ जो कि मेरे व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुए उन्होंने मेरे को बच्चे के समान वहाँ पर रखा और मेरी काफ़ी मदद की उनका नाम था श्री जय नारायण जी पारे मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ आज भी उनको स्मरण करता हूं और उन्हीं की बदौलत उन्हीं की शिक्षाओं से मैं आज यहां पर हूं और आप लोगों के सम्मुख हूं जी, और जी, मैं मधुबन के इस एफएम रेडियो का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को यहां पर आकर के अपना एक्सपीरियंस सुनाने का मौका दिया जी, मैं जी, जी, आ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नमस्कार बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने स्कूल लाइफ की आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में एम एस राणा जी को आप सुन रहे हैं और जीवन यात्रा के बारे में शुरुआत उन्होंने स्कूल से की और बहुत ही अच्छा लगा हमें थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो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 इसी के वते हो तेर दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से जी के है तुबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का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 का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे हुआ जीना इसी का नाम है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और 71 रनिंग में एमएस राणा जी हमारे साथ हैं हैं जिनसे बातें हो रही तो मैं चाहूंगा जैसे कि जीवन में काफी चीजें आती जाती रहती हैं उतार चढ़ाव चलता रहता है तो आपके जीवन में जो संघर्षमय वाला जो समय था वो कब और किस लिए था मैंने अपने जीवन को हमेशा खुशी खुशी से गुजारा है मेरे जीवन में समस्याएं आए भी होंगे, तो मैंने उनको महसूस नहीं किया सबसे पहले मैं अपना घर का बड़ा होने के नाते मैं मेरे चार छोटे भाई थे हमारे माता पिता कृषक थे आय के बहुत कम साधन थे तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके तुरंत बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन मैंने मना करता रहा मना करने के बाद भी जब मैं यहाँ पर नौकरी पर लगा तो उन्होंने बिना मेरे पूछे मेरी शादी का इंतज़ाम कर दिया और मेरे को तब पता चला कि मेरी शादी होने वाली है या मेरी सगाई होने वाली है जब मैं उन्होंने मेरे को किसी कारणवश घर में बुलाया और ये कहा कि आपको बहुत ज़रूरी काम है घर में आना है तो चार आदमी मेरे को ये सगाई तय करने के लिए मेरी जो ससुराल बनी वहाँ जाने वाले थे चार पांच आदमी मैं देखा कि घर में माँ जी को पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कोई जा रहे हैं तुम चिंता मत करो जब सगाई उगाई करके पैर तक पक्की करके आ गए तब पता चला है कि तेरे को हमने वहाँ से लड़की पसंद कर ली और तेरी शादी एक महीने दो महीने बाद हो जाएगी अब उन्होंने जो तय किया हमने कभी अपने माँ बाप का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और उस तयशुदा शादी में आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है कि मेरे दो बेटे हैं एक बेटी है बड़ा बेटा असिस्टेंट इंजीनियर है हाईडील में देहरादून में छोटा बेटा आई सर्जन है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट में सेवाएं दे रहे हैं बेटी मेरी नोएडा में है उनका अपना दामाद जी का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, का काम है तो जो कठिन समय था वो तब तक था कि जब तक मेरे सारे भाई जॉब पर नहीं लग गए मैंने माँ बाप को सुनने के लिए माँ बाप मेरे को जो आज्ञाए दी है मैंने उनको पूरा किया और उन को पूरा करने के लिए मेरी युगल ने मेरा बहुत सहयोग दिया जी। और मेरा एक भाई डिप्टी कमांडेंट है सी एस एम में जो मेरे साथ ग्रेजुएशन तक पढ़ा एक भाई दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में सीईओ ई ओ है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है और एक भाई रिटायर हुआ दिल्ली के आई डिपार्टमेंट से उस परमात्मा की कृपा से कहते हैं हम जैसे कर्म करेंगे वो कर्म हमको कुछ तो प्रत्यक्ष फल देते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष फल देते हैं तो आज जितने परिवार के लोग हैं वो भौतिक रूप से अच्छे संपन्न हैं सब अपना बच्चे सबके अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो ये परिवार में जो संस्कार मिलते हैं वो बेसिक शिक्षा होती है बच्चों की इसलिए मेरा अभी सभी सुनने वालों से निवेदन है कि सबसे पहले अपने स्कूल अपने घर को स्कूल समझ करके अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए बच्चे आपकी नकल करते हैं जो कुछ आप करेंगे तो इसलिए मेरा निवेदन है कि घर को एक सुसंस्कृत सुव्यवस्थित और सुसंस्कारित बना के रखें Hmm. तो कोई किसी भी पोजीशन में है उनके बच्चे अच्छे निकलेंगे और जो यही महसूस करते हैं कि केवल धन कमाना है उनके बच्चे मैं महसूस करता हूं कि शायद संस्कार उनको कम मिल पाते हैं hmm. एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग परिवार के साथ बड़ा परिवार होते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है देखने को मिलता है तो परिवार में आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको अच्छा लगने वाले कौन व्यक्ति हैं यानी अपने आप में एक याद आ जाती है उनकी ऐसा कौन है मेरे पिताजी को मैं आदर्श मानता हूं अपने परिवार में उन्होंने सबको केवल मेहनत करने की और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी वो बिल्कुल अनपढ़ थे लेकिन पूरे गांव में उनका लोग आदर करते थे उन्होंने कभी अपना कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया सुबह पाँच बजे से लेकर के शाम को दस बजे तक मैं उनको देखता था कि वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते थे और यही कारण है उनकी मेहनत का ही फल है कि हम सब पांचों के पांचों भाई बहुत अच्छी आज स्थिति में हैं ये उन्हीं का आशीर्वाद है अच्छा पिताजी आज पिताजी के कुछ बातें जो आ, उनके साथ के अंग संग के कुछ खास यादें जो हैं आपके साथ का वो थोड़ा सा बताइए वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक छोटी सी घटना है मैं बचपन से मेरे को कोई शौक़ नहीं था थोड़ा सा मैं अपने को ठीक ठाक देखने के लिए अपना पहनावा भी मेरा अच्छा रहता था <laughs> एक बार उन्होंने नवी क्लास में फ़ीस के लिए पैसे दे दिए थे बीस रुपये उस टाइम नवी में फ़ीस थी मेरे ख्याल से बार आने थी या कितनी थी बहुत ज़्यादा नहीं थी और कुछ किताबों के लिए भी दिए थे तो स्कूल में वहाँ पर सामने जाकर के देखा मैंने कि एक दुकान में जो है एक बहुत बढ़िया सी स्वेटर आई हुई है अब <laughs> स्वेटर आ कर के देखा मैंने वो खरीद ली पंद्रह रुपए में जब अगली बार घर गया तो देखा कि ये क्या लिया है ये नई नई चीज़ तो सबसे पहले उन्होंने दो चांटा मारा मेरे को कि क्यों कैसे ये क्या ख़रीद लिया तूने <laughs> तो मैंने जो है मैंने कहा मेरे को ऐसा महसूस होगा कुछ नहीं बोला उनके सामने <laughs> बस रोते रोते एक तरफ चला गया तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे दिन बाकी पैसे दे दिए ना फीस उ जमा की लेकिन कुछ ज़्यादा बोला नहीं उन्होंने एक तो ये दूसरा ये है कि पूरे घर में जितने भी लोग थे वो यही चाहते थे कि सारे के सारे लोग जो है डिसिप्लिन में रहें मानी अपने कार्य में लगे कर रहें कहीं उधर इसी आज के मेरा जितने भी भाई वहाँ पर कोई भी घर में है या कोई गाँव में है वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करते किसी से झगड़ा नहीं करते किसी से उलझते नहीं हैं तो ये उनकी शिक्षा थी बाक़ी मैं और कुछ याद ज़्यादा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ <laughs> क्या वो हो, किया होगा लेकिन अच्छा बनाने के लिए एक आदमी का स्ट्रिक्ट होना भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है परिवार में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एम राणा जी और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते मैं चाहूँगा कि आप अपने आदर्श पिता के लिए कौन सा एक गीत डेडिकेट करना गीत मेरे को कुछ याद नहीं है लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी हमारे दिमाग में रहता है वही हमें आगे चल करके काम आता है मेरे को कोई गीत नहीं गाना कुछ नहीं आता है <laughs> लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर से निकलते हैं तो एक मंत्र मेरे को किसी ने बताया था वो है गायत्री मंत्र <laughs> घर से निकलते हुए गायत्री मंत्र का आप जाप करें या उसको गुनगुना के निकलें तो आपका कार्य सफल होता रहेगा उसका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण भर्गो देवस्व धीमह धियो यो न प्रचोदयात बहुत ही प्यारा सा मंत्र आपने याद दिलाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आप सुने हैं रेडी मोट एफएम पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें एमएस राणा जी से हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जीवन में जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें याद रहती हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि हमें आ, ये करना चाहिए था उस समय और नहीं करने के कारण अभी भी पछताव होता है तो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात है जिसके वजह से आपको आज भी थोड़ा सा फील होता है मेरा लक्ष्य था एक डॉक्टर बनने का लेकिन मैं इतना भी समझता था कि डॉक्टर जैसा खर्चा मेरे माँ बाप नहीं उठा सके अफोर्ड कर पाएंगे तो उसको मैंने इस रूप में लिया कि मेरे दो बेटे हैं एक बेटी है तो किसी न किसी को डॉक्टर बनाऊं अच्छा। वो परमात्मा ने पूरा किया और मेरा छोटा बेटा एक अच्छा आय सर्जन है और बड़ा बेटा इंजीनियर है मैंने पहले भी आपको बताया जी जी तो मेरी ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया जो कुछ भी उस प्रभु पिता परमात्मा ने दिया उसका ठीक सदुपयोग होता रही होता रहे यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है और सभी को चाहता हूँ कि अपना जीवन को उस परमात्मा को सौंप करके उसको अपने साथ रख करके जो कुछ भी कार्य करेंगे आपका कार्य सफल होगा सिद्ध होगा आज नहीं तो कल ज़रूर होगा राना साहब एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग नए नए काम पे लग जाते जैसे कि आपने कहा कि आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप एज ए असिस्टेंट जो है आई में काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर आप एग्जीक्यूटिव के रूप में रिटायर हुए तो कार्य करते वक्त जो मुश्किलें आती हैं हमें रोज़ ड्यूटी जाना आना फिर कई चीज़ें जो है परिवार को संभालना तो इसमें जो संघर्ष होता रहा ड्यूटी के समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसके बारे में आपको लगता था कि ये नौकरी छोड़ के कुछ और करते तो अच्छा था ऐसे सिचुएशन के बारे में बताइए आई एक ऐसा संस्थान था जहां कभी ट्रांसफ़र नहीं होते एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था मेरे जीवन में और उसी का कारण से जितने भी मेरे बच्चों को मैं तो नहीं कह सकता हूं परमात्मा ने जो शिक्षाएं दी उसमें जब माध्यम जब मैं बना तो उसमें मेरे को सबसे बड़े कम वो तो ये रहा कि मेरे को कहीं जाना नहीं है जो आस के स्कूल हैं उसी में से होकर के बच्चे आगे बढ़े इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो परेशानी कभी कोई ऐसी आई नहीं कि मैंने कोई कठिनाई महसूस की हो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि अगर मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी होगी तो मेरे को कभी कमी महसूस नहीं हुई वक्त पर वो सब पूरी हो गई वो चाहे कोई ना कोई समय मिला हो वो जरूर पूरा हुआ और जिस स्थिति में आज उस परमात्मा ने मेरे को रखा हुआ है वो मैं महसूस करता हूँ कि इतनी जहाँ से मैंने शुरू किया और जो मैं आज तक हूँ वो मेरे अकेले के बस का नहीं था वो मेरा अकेला एक तो वो परमात्मा का सबसे बड़ा हाथ मेरे सर के ऊपर है और दूसरा जो सहयोग बच्चों से या पत्नी से जो मेरे को मिला बहुत सराहनीय है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप काम करते वक्त आपको कोई मुश्किलें नहीं आई क्योंकि आप जहाँ पर थे वहाँ पर कोई ट्रांसफ़र की बात नहीं आई इसलिए आप अपने बच्चों को भी उसी जगह पर पढ़ाई कराते रहें और अपना कारोबार करते रहें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग हर व्यक्ति का एक ऐसा साल भर में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान होता है हम लोग जाते हैं पिकनिक स्पॉट में परिवार के साथ या फिर इंडिविजअल भी जाते हैं तो ऐसे भ्रमण यात्रा के बारे में अपनी बातें बताई भारत में कौन कौन सी जगह को आपने देखा भारत में साउथ में कन्याकुमारी मदुरई और वो चेतबंद रामेश्वर और ये कौन सा कोडई केनाल वगैरह इतने तरह ऐसी जगह हैं दो बार हम निकले हैं और वो भी जब मैं पूरा रिटायर हो गया था अच्छा। उसके बाद ये मैं अपना जो मैंने जॉब का समय था हाँ। उस टाइम मैं कहीं घूमने नहीं गया इस रिटायरमेंट के बाद अच्छा पूरे जॉब के समय में आप कहीं भी घूमने नहीं ऐसा कहीं जगह नहीं थे क्योंकि आसपास की जगह थी क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी को जो धन की कमी होती है घूमने में उसमें जितना भी मैंने, मैंने मैक्सिमम अपना योगदान दिया वो केवल परिवार को बढ़ाने के लिए दिया उसके बाद जो कुछ भी मेरे को बाद में समय मिला और अच्छा समय मिल रहा है और उससे पहले भी जो इधर उधर की जगह गया तो भ्रमण में मैंने पूरा संस्कृति देखी हर जगह की वो संस्कृति एक भारत की संस्कृति सराहनीय संस्कृति है जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर हमको एक प्रेरणा देते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए दान देना चाहिए अदरवाइज अपने आप शायद ही किसी ने मंदिर बना रखे हों सारी संपत्ति दान की है तो ये हमको इसकी प्रेरणा मिलती है कि जहां हमको पात्र अच्छा मिले जहाँ सुख शांति के साधन लोगों को जो संस्था दिलाती हो उसमें अवश्य थोड़ा थोड़ा हमको दान करना चाहिए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ऋषिकेश वहां पर घूमने वाली चीजें कौन कौन सी हैं या देखने वाली चीजें कौन कौन सी ऋषिकेश में उसके पास में जगह हरिद्वार है हरिद्वार में दक्ष प्रजापति पति का मंदिर है हर की पड़ी है जहाँ से कि एक पवित्र आदमी जगह मानी जाती है जहाँ स्नान करने से देश विदेश से अनेकों लोग आते हैं बहुत अच्छा धार्मिक स्थान है ऋषिकेश में गीता भवन है परमार्थ निकेतन है लक्ष्मण झूला है राम झूला है और कोई अगर बहुत अच्छा जाना चाहता है ऊपर तो जो ये वह है केदारनाथ है बद्रीनाथ है इस तरह से बहुत छोटी छोटी जगह हैं जब कोई वहाँ पर आए तो वहाँ पर अपना एक पूरा मैप मिलता है कि छोटी छोटी जगह जहाँ जो सुटेबल है वहाँ पर जाना चाहें तो घूम सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ऋषिकेश की अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान क्या है एक तो वहाँ आज जो योग का सेंटर है पूरा कैपिटल ऑफ योगा और जो ऋषि मुनियों की वो धरती है जहाँ पर ऋषियों ने तप किए और उस तप के बल भी उसका नाम उस ऋषियों के स्थान के नाम पर ही उसके नाम ऋषिकेश पड़ा वहाँ पर भरत जी का मंदिर है जो ये जो रामचंद्र जी वगैरह लक्ष्मण वो उनके भाई भरत जी हैं भरत मंदिर वहाँ पर है वो भी बहुत पवित्र है स्थान है वहाँ पर शिव जी का मंदिर है वीरभद्र मंदिर है एक उससे थोड़ा दूर ऊपर जाके नीलकठ मंदिर है जहाँ पर लोग अपने मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर जाते हैं उस सारे बहुत अच्छे अच्छे रमणीक स्थान हैं और रहने ठहरने की अच्छी व्यवस्था है हरिद्वार में भी ऋषिकेश में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं कोई भी जाना चाहे तो बड़ा अच्छा आपको त्रिवेणी घाट है स्नान करने के लिए परमार्थ निकेतन घूमने के लिए राम झुला लक्ष्मण झुला घूमने के लिए इतने अच्छे अच्छे स्थान वहाँ पर हैं और वहाँ का ऋषिकेश का जो है मेन खाना किस तरह का है भोजन <laughs> भोजन वहाँ का अपना स्पेशल जो डिश वहाँ का स्पेशल डिश कोई है आम डिश है जो भारत वर्ष में साउथ का नहीं है तो नॉर्दर्न इंडिया का मतलब ये तंदूरी रोटी अपना जो है दाल सब्जी ये सब चीज़ें बाकी कुछ स्थानों पर वहाँ गढ़ व्यंजन भी मिलते हैं <laughs> एक जैसे खीर मिलती है एक झुगरा होता है ऊपर जैसे सामा इधर क्या कौन सा वो जो होता है वो डाल बाटी यहाँ पर है। हाँ हाँ वह बाटी बाटी और वो क्या बोलते हैं यहाँ का अमर, रबड़ी फेमस है हाँ हाँ इस तरह का <laughs> है बहुत अच्छा अच्छा होता है तो सब चीज़ें वहाँ पर जाकर के अच्छा लगेगा अच्छा वहाँ की सराउंडिंग में जहाँ यात्रा करते वह कौन सी मुश्किलें आती हैं एक तो बरसात के दिनों में जब ऊपर जाषिकेश तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी जब आपको क्योंकि ऋषिकेश तक प्लेन स्थान है ऋषिक के ऊपर जब जो है अपने पहाड़ों में जाते हैं तो बरसात के दिनों में अक्सर जो है लैंड स्लाइडिंग हो जाती है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है लेकिन फिर भी अब सरकार बहुत अच्छी इंतजाम कर रही है एक ऑल वेदर रोड बन रहा है और कर्ण तक जो है रेल की लाइन बन रही है हमको पूरा उम्मीद है कि दो तीन साल में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आने वाले लोगों को वहाँ पर दिखाई देगी और इन सड़क टूटने की समस्या से निजात मिलेगा ऑल वेदर रोड में कुछ जगह सुरंग बन रही हैं कुछ जगह जो है बिल्कुल कोई ऊपर से लैंडस्लाइड सड़क तक ना आए इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और उसका काम शुरू हो गया है ऋषिकेश में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने ऋषिकेश के बारे में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा बैठे बैठे ऋषिकेश की यात्रा आप कर रहे हैं राणा साहब की आवाज़ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना सुनते हैं भक्ति में आप सुना है रीड मोद सुनते रहो मुस्कराते रहो बजती बजती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बजती बजती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा चाहत भी भी बनी दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी तेरे दिल से उन दिल तक चांदी की दीवार बनी चांदी की दीवार बनी बस्ती दी, बस्ती पर, पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती परबत पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं बस्ती बस्ती पर लेकर दिलता एक तारा बस्ती बस्ती पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिलता एक तारा नमस्कार आप सुन रहे रेडो 90.4 नाइनटी सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बात ये अच्छा लग रहा है सेवेंटी वन रनिंग में एमएस राणा जी से बातें हो रही तो चलिए आखिरी सेगमेंट में हम लोग पहुँचे हैं और इस आखिरी सेगमेंट में मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या हमारे संत महात्मा होते हैं तो इनमें से कौन व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है मेरे को अपने जीवन में एक तो साधु लोग और एक जो पूरा फ़ौज में करने वाला व्यक्ति है वो दोनों को बहुत मैं दिल से प्यार करता हूँ दिल से उनकी इज्जत करता हूँ लेकिन हमारे टाइम के जो संत थे साधु थे हु. वो अगर आज भी हो तो उनकी प्रेरणा से ये भारत स्वर्ग बन सकता है लेकिन आज हमारा कुछ ऐसा समय समझो कि जिनको हम परमात्मा के अनुयायी समझते थे उनमें से कुछ लोग इस समाज को थोड़ा सा बदनाम करने में लगे हैं उससे दिल को बहुत ही दर्द होता है बहुत दुख होता है मैं उन सब से तो अच्छा आज एक सिफाई को समझता हूँ जो आज बॉर्डर पर पूरी हमारी रक्षा कर रहा है जिनके बलिदान से जिनके कार्यक्रम से आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं हम सभी से निवेदन करते हैं कि कम से कम उन सब के लिए मन में दुआएं रखें और मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है हम सभी मैं सुनने वाले भाइयों से निवेदन करूँगा कि मन को शक्तिशाली बना करके आप कम से कम सरहद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके परिवारों को शुभकामनाएँ शुभ भावनाएं दें और मेरी जैसे कि हमारा गढ़वाल है उसमें मैक्सिमम लोग फौज में हैं और जितने भी आज हमारे ये जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं वो भी गढ़वाल से हैं श्री बिपिन रावत जी वो भी हमारी सेना को जो योगदान दे रहे हैं जो अपना ये जो निर्देशन दे रहे हैं उससे हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत अच्छा है और आज के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जिस तरह से जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं अपने सत्कर्मों से मैं समझता हूँ कि देश कुछ ही सालों में बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग अपने को गौरवशाली महसूस करेंगे राणा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप साधु संत महात्माओं का और फौजियों का बहुत सम्मान करते हैं दिल से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हर नागरिक को इन सभी के प्रति सम्मान या आदर होना ही चाहिए तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे को सुन रहे हैं और एक ही चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें कर्म ही हमारे जीवन को आधारशिला है भगवान को हम दोष देते हैं कि हम जब कभी कोई परेशानी में आते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं है भगवान हमारे जो किए हुए कर्म हैं उन्हीं को एक पूरा सुपर कंप्यूटर के रूप में रखते हैं और उसी का हमको फल देते हैं एक बहुत ही निर्णायक जज हैं भगवान इसलिए उस भगवान से पहले हम अपने कर्म देखें कि हमारे कर्म कैसे हैं मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कर्मशील बने अपना जैसे कि अभी भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है इसमें भी अपने घर के अलावा आसपास के क्षेत्र को मगर साफ़ रखेंगे तो हमारा पूरा भारत स्वच्छ होगा साफ होगा और हमारे कर्म हमको एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करेंगे ऊँ राणा साहब बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जो बातें आपने की आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपने बताया आशा करता हूँ हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा और हमारे सुनने वालों को भी कहीं ना कहीं जीवन के उन सत्य जो कड़ियों को आपने जोड़ने की कोशिश की और प्रेरणा दी हमें थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सुनाए हैं नाइन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो रहो